भक्त प्रहलाद में उन्होंने गीता दत्त जी से गवाया था अन्य संगीतकारों को भी जब उनकी आवाज़ के बारे में पता चला तो उन्होंने भी मंत्रमुग्ध हो उनसे गीत गवाने शुरू कर दिए गीता दत्त जी ने अपने करियर के पहले दो साल में ही कम से कम 175 गीत गाए होंगे जो एक ऐसा रिकॉर्ड है जो आज तक नहीं टूटा है इसी से आप समझ लीजिए कि गीता जी को उस दौर में कितना पसंद किया गया था

Aayi balu valiya ire, aayi balu valiya ire. Koi le na na mo se yuba, koi le na na mo se yuba. Aayi balu valiya ire, aayi balu valiya ire.

नो सीब था नान मोदी बुझान

उड़े हवा में कैगारे पूजनी नीले तारे दारे उड़े हवा में कैगारे पूजनी नीले तारे दारे मेरा छोटा साहब मेरा छोटा साहब है नसी भाई ली नाना भसीन

रंग रंगी ने खाली पीली मेरे चढ़ती रंग रंगी बैलू ने खाली पीली मेरे चढ़ती की देखो बहार मेरे चढ़ती की देखो बहार मैं तो देता हूँ सबको उधार मैं तो देता हूँ सबको उधार

बड़ा चलाइए बाद बनाने आई बड़ी ये रंग जमाने मैं तो मारूँगी चप्पल मैं तो मारूँगी चप्पल तेरे गुस्से में है गोरी प्यार तेरे गुस्से में है गोरी प्यार जा हो जाए

झगड़ा तो सोचाए, अपना एक संसार बताए अपना एक संसार बताए सर मिल जुल के हम जो पार कोई ने नाना हमसे उदास सर मिल जुल के हम जो पार कोई ने नाना हमसे उदास वाले आये

इस समय जब गीता जी के बारे में संगीतकारों को पता चलने लगा तो फिल्मस्तान स्टूडियो एक नई फिल्म बना रहा था संगीतकार सचिन देव वर्मन ने स्टूडियो की दो अन्य फिल्मों शिकारी व आठ दिन में काम कर लिया था और उन्हें स्टूडियो ने यह तीसरी फिल्म दी थी जिसका नाम था दो भाई सचिन को उनकी आवाज इतनी पसंद आई की कामिनी कौशल उल्हास राजन हक्सर व पारो अभिनत फिल्म के पूरे छह गीत उन्होंने गीताजी को दे दिए

कहा हज शैफ जवानी है हज शैफ जवानी घर हाय मेरे हाथों दे तो दे सा जिंदगी कहानी है हाय सा की कहानी

और बात के मेरे की कहानी है गीता जी ने अपने करियर में 1350 के करीब गाने गाए होंगे

लखनऊ चलो अब रानी लखनऊ चलो अब रानी बम्बई का बिगड़ा पानी लखनऊ चलो अब रानी

प्यार बाल घड़ी खुशी की बात बनी मनमानी बात बनी मनमानी लखनऊ चलो अब रानी बंबई का बिगड़ा पानी लखनऊ चलो अब रानी

हमसे हमसे मिल मिल, के, हम मिल, मिल के, दूर क्यों चली दूर क्यों चली ओ मेरी रबड़ी ओ मेरी ककड़ी ओ मेरी मकड़ी हमसे मिल मिल के दूर क्यों चली मैं तो बंठन के तो मैं तो पंथन के

सामने सामने सामने सामने सामने खड़ी खड़ी खड़ी खड़ी खड़ी ओ जी सामने खड़ी, सामने खड़ी, देखो वो वो मोरे रतिया, वो मोरे मोरे मैं तो के लखनऊ पैसेंजर मैं बन जाऊ सिग्नल तुम बन जाओ मैं तो बजाऊ प्रेम की सीटी झंडी तुम दिखलाओ

गाड़ी मेरी लेट हो न जाए

लखनऊ चलो अब रानी रानी का पानी। चलो का बिगड़ा बिगड़ा पानी पानी लखनऊ लखनऊ लखनऊ लखनऊ चलो लखनाओ चलो लखनाओ चलो लखनाओ चलो अब अब जी हाँ मुंबई का पानी तब से बिगड़ा हुआ है गीता जी स्वभाव की बहुत अच्छी थी और एक खूबसूरत व्यक्तित्व की मालिक थी वे हमेशा सबकी मदद करती वे सबके साथ राजी खुशी काम करती

जो आगे चलकर उनके काफी काम आया 40 के दशक के आखिर से वे गुजराती फिल्मों में भी काफी लोकप्रिय हो गई थी और अविनाश व्यास अजीत मर्चेंट जैसे बिगस उनसे अपनी फिल्मों में गवाते थे कम ही लोग जानते हैं कि हिंदी के बाद गीता जी ने सबसे ज्यादा गाने गुजराती में ही गाए हैं जो वेबसाइट के लिए गुजराती गीत कोश से चेतन विंची द्वारा निकाली गई लिस्ट के अनुसार कम से कम बानवे हैं उन्नीस में मशहूर अभिनेत्री

पंगड़ी पंगड़ी पंगड़ी पंगड़ी पंगड़ी पंगड़ी वालों वालों वालों वालों वालों रंग नो मोटो मोटो ंगड़ी नवा घास मा सोनेरी के घास

ने ने था वालों वालों वालों वालों वालों जाने तो तो वालो। जाने तो ंगड़ी तो वालों <shlly sustainasterídomedim>

ना के मन बोलो मजा थी देखी मत बोलो मजा थी देन मत बोलो मजा थी अहमदाबाद के या बोला

की हाथ हाथ ंगड़ीवाड़ो हाथोवाड़ोंगीवाड़ो

के गुजराती बंगाली भोजी वालोएरा गुजराती बंगाली भोजी वालोए भले तू पंजाबी के मजरा मारी

Cha cha cha cha ma ma ma ma ma ma. Boy kare tu Punjab kiye, Madhya kiyo saalo. Ek jamana samtaalo, samta ke sake chalo. Ek jamana samtaalo, samta ke sake chalo. Ab jo bori valo, ab jo bori valo, ab jo bori valo, ab jo bori valo.

वो दिन नावी रात रो दीदी

दिलचस्प बात है कि मूलतः बंगाली होने के बावजूद उनकी हिंदी फिल्मों की सफलता के चलते कोलकाता में

हेलेन को पहली बार एक बंगाली फिल्म नृत्य के लिए एक गेस्ट अपेयरेंस के रूप में बुला रहे थे हेलेन की सफलता गीता जी के ही गाए हाउड़ा ब्रिज के गीत मेरा नाम चिंचिंचू से हुई थी और गीता जी को ही उनकी आवाज़ उस दौर में माना जाता था प्रोड्यूसर के अनुरोध पर ही उन्हें सिचुएशन दी गई और नक्श साहब ने गीत लिखकर दे दिया था यह गीत हेलेन के साथ साथ प्रसिद्ध बंगाली हीरो उत्तम कुमार पर फिल्माया गया था इसका संगीत

कुछ साल पहले एक कार्यक्रम में कर रहा था और उसी सिलसिले में मैंने गाना बिना अनाउंस किए उसका रिकॉर्ड बजाना शुरू कर दिया गीत के शुरुआत में गीता जी कुछ बोलती हुई सुनाई देती हैं। गीत बजने की देर थी कि सब सुनने वाले परस्पर झूम उठे ऐसा महसूस हो रहा था कि रिकॉर्ड तो बज रहा है लेकिन दोनों गायक गायिका हमारे सामने कमरे में बैठे हैं गीताजी की आवाज में एक अजब मखमली अंदाज था

क्या हो जो घटा खुल के बर से रुमझ रुमझ चुप के से मिले प्यासे प्यासे कुछ हम कुछ तुम कुछ क्या हो जो घटा खुल के बर से

रुमझ रुमझ रुमझ झ रुमझ झ चुप के से मिले प्या से प्या से कुछ हम कुछ तुम कुछ हम कुछ तुम

रुकती हुई आंखों में है जैन से हरमा कई रुकती हुई सांसों में है खामोश से दूफा कई मधुम मधुम

कुछ हम कुछ तुम कुछ हम कुछ तुम ठंडी हवा का प्यार है या प्यार का

कितवन री साज है धड़कन धड़क गरी हाँ, साज है धड़कन

फिल्म जिल का ये यह था ना अनपैरे के संगीत में मजरू साहब के बोलों से सजा यह गीत मेरे बहुत ही पसंदीदा गीतों में से एक है गीता जी निसंदेह आम इंसान नहीं थी जरूर कोई शापित गंधर्व ही रही होंगी कितनी कम उम्र में उन्होंने इतने दुख झेले

पर इसकी पुष्टि किसी स्रोत से नहीं हो पाई है बहरहाल आइए हम सब सुने यह दुर्लभ वर्शन। अब इजाजत दीजिए हम चलते हैं उनकी यादों को सीने में लिए हुए

अपने मोहन से भाके अपने भोभन ऐसी भोक राम के मान भरे अभिमान भरी संगीतकार है अरुण कुमार

घूमट के पट से जा के पू पूरा धान भी बातों ही बातों में झंडा भया था

बातों, ही बातों में झगड़ा भया है बाहों के के बंधन तोड़के। चली के बंधन तोड़के। अपने मोहन से मौसरा मूर्खे राजे रानी रा अपने मोहन से मौसरा मूर्खी अपनी